सूर्य की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान सूर्य सबके आत्मा संपूर्ण लोकों के ईश्वर देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं वे ही तीनों लोकों की जड़ हैं परम देवता हैं अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है सूर्य से वृष्टि होती है वृष्ट से अन्न पैदा होता और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती क्षण मुहूर्त दिन रात पक्ष मास संवत्सर ऋतु और युग इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती काल का ज्ञान हुए बिना ना कोई नियम चल सकता है और ना अग्नि होत्र आदि हो सकते हैं सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल भी कैसे लग सकते हैं खेती कैसे फख सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं उस दशा में स्वर्ग लोक तथा भूलोक में जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा आदित्य सविता सूर्य मिहिर अर्ख प्रभाकर martand भास्कर भान चित्रभाम दिवाकर तथा रवि इन 12 सामान्य नामों के द्वारा सूर्य का ही बोध होता है विष्णु धता भग पूषा मित्र इन्द्र वरुण आर्यमा विवस्वान अंशुमान तस्ता तथा परजनी ये 12 सूर्य पृथक-पृथक माने गए हैं चैत्र मास में विष्णु वैशाख में आर्यमा ज्येष्ठ में विवस्वान आषाढ़ में अंशुमान श्रावण में परजन्य भादों में वरुण आश्विन में इंद्र कार्तिक में भाता अगहन में मित्र पौष में पूषा माघ में भग और फागुन में तष्टा नामक सूर्य तपते हैं इस प्रकार यहां एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं मुनियों ने पूछा प्रजापते जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं उन्हें क्या फौड़े होता है तथा उनकी कैसी गति होती है ब्रह्मा जी बोले मुनिवरों मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय सनातन स्त्रोत कहता हूं जो सब स्तुतियों का सारभूत है इसका पाठ करने वाले को सहस्त्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती भगवान भास्कर के जो पवित्र शुभ एवं गोपनीय नाम हैं उन्हीं का वर्णन करता हूं सुनो विकर्तन विवस्वान मार्तंड भास्कर रवि लोकप्रकाषक श्रीमान लोकचक्षु महेश्वर लोकसाक्षी त्रिलोकीस करता हर्ता तमिस्रह तपन तापन शुचि सप्ताश्वान Gavastihast Brahm اور Sarvadeev Namaskrit Is prakard 21 nama ka Yastrot Bhagavan Suri ko Sada Priya Hay Yash Shreel Ko Nirog Binane Vala Dhan Ki Vridhi Vala Or Yash Pheelane Vala Sototra Raja Hay Iski Tieno Lohk Me Prashiddi Dvijvaro Jho Suri Ke Uday Or Astakal Me Dون Same इस स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक वाचिक शारीरिक तथा कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं अतः ब्राह्मणों आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण अभिलषित फलों को देने वाला भगवान सूर्य के इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें मुनियों ने पूछा भगवन आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है फिर आप ही के मुंह से हमने यह भी सुना है कि वे 12 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए इस विषय में हमें बड़ा संदेह है ब्रह्मा जी बोले प्रजापति दक्ष के आठ कन्याएं हुईं जो श्रेष्ठ और सुंदरी थीं उनके नाम अदिति दिति दनु और वनिता आदि थे उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी के साथ किया था अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया दिति से दैत्य और दनु से बलाभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए विनता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थवर जंगम भूतों को जन्म दिया इन दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान हैं वे सात्विक हैं इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राक्षस और तामस हैं देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे माता अदिति ने देखा दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया वे नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाश में स्थित तेजोराशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी अदिति बोली भगवन आप अत्यंत सूक्ष्म परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं तेजस्त्रियों के ईशर तेज के आधार तथा सनातन देवता हैं आपको नमस्कार है गोपते जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूं प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूं क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूं आपका वह रूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है आप गुणात्मा को नमस्कार है विभावासो आपका जो रूप ऋग यजु और साम की एकता से त्रयी संज्ञक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है सनातन उससे भी परे जो ओं नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजों में स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया अदिती बोली इस जगत के आदि कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो गोपते मैं आपको भली भांति देख नहीं पाती दिवाकर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके भक्तों पर दया करने वाले प्रभु मेरे पुत्र आपके भक्त हैं आप उन पर कृपा करें तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा देवी आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग लें अदिति बोली देव आप प्रसन्न हो अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं गोपते उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें भगवान सूर्य ने कहा देवी मैं अपने हजरावें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा यूं कहकर भगवान भास्कर अंतरधान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गईं तत्पश्चात वर्ष के अंत में देवमाता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया उस समय देवी यह सोच उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी एकाग्रचित्त होकर कृक्ष और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगीं उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुपित होकर कहा कि तू नित्य उपवास करके गर्व के बच्चे को क्यों मारे डालती है तब वे भी रुष्ट होकर बोली देखिए यह रहा गर्व का बच्चा मैंने इसे मारा मैंने इसे नहीं मारा है यही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा यूं कहकर देवमाता ने उसी समय os garv ka